दी भो नुने कुरा हुन गयो बितास बित्यास भो रक्तस गरेर भीम मुखिया, रक्त स्न करीमुखिया भईमा ढले भित्ता में रक्तधार कसरी ओहो देखता हुन्च छिया छिया छिया सारी साम्रो भ छाती पीर गई यो यहाँ मंत्री भीम प्रभु थले कांडीम यो आत्महत्या सारा सन्न भाई सुनी विश्वास काला क्रूर कठोर का वास्तविकता जिब्रा निकाली निली खुश मार्ग जत्ती फिजि कालो सचार होश विहीन तुल्य होना गई सुनी नी नु काने खुश साप देश भर नई घुम्द पोख्ते विष कस्ता संभाव जस को मंझे हुने निश्चल यु संसार महा होने नहुने को सच खुट्या कि दोषी हुनु हुम गर् उन संभव उल्टो सृष्टि चलो रग्न दिल दिलमा निर्घात भूकंप भो आस्था शक्ति रक्तिमुक्ति को विश्वास नई हल्लियो ए भूत्ते खुकुरी सहायक बनियो कांड तैले रचीश फोरी उज्जवल देश को बुटुचिरी सारा अंधारो गरीस केवल साधन मात्र नई तत नहोस् कि दोष तेरो भनु यो तो निर्मम बाध्यता कैहा धिकार हो ल दोषी भंदीम सेन कन को सकते हुना हुन ढुंगा में बरू भने विश्वास करने छुमा मे बालकलाई भीम कहिले कहले हुना होना सक्तन भेस का सबजना सक्षन सही ला ठूलो पाप भास्त्र हो आत्महत्या कन के तर भीट नई निर्घात आपनो बद बहुलट्ठी ते काल को खटनबा आपनी प्यारी कन नांगई फौज महा गुमाउने सुनी को जीवन सक्त्यो भन बिरात में कसरी सहन से निष्ठुर बैज्जती माख गुणा सदै असल हो सेरेर मरण बरु एवटा देह निमित्त दुर्गति सही के वीरले ज्यौद आपो मानर शान राखन उसले मृत्यु स्वयं रोजद फस्रो बात करेर दोष तस्को थुप्रेर आपू महा नंग्यायी अज पर्सियेर अहि छाड़ने भनी फौजमा सुंदा भीम भैर छुपद दिलको अत्यंत मर्माहत आप प्रहार गर्न उसले मानु बरु इज्जत चेष्टा निष्फल मर्न को हुन गई छस चल्दो अझ माछा झी छटपटी हुन गई तातो कराई बीच ता हुन तुन हु तर भयो दुश्चक्र हो काल को गारो पर्च न मर् घिट घिट भई उमकाई दे प्राण यो पाले जो तिस काल का जी थे भन्थे डराई बरा कस्ता काल कठोर का पष्ट न होने तालचा थो झोका पाल चिया भि जब योग देखे कराए आए धेर परंतु शक्ति न भई हेर फर्के अनी निर्माया इति येसम देशभरी में मैले कतई देख त्यो बेला पनी कत औषधी मूलो ते ठाव में पाइन एवटा वस्त्र लिये संभ पुस्त न थे घाव में पाप फुटेर दुर्गति भो पाड़े गाँव में देखे आज न देखु थो जुन कुरो बीभत्स दृश्यावली काली मंदिर वेदी म बलिबनी रागो ढले को सर के समझौ अति नारक घटना लाई मरे को भनी बैरीले बैरी देखना सुन्न नपरोस् यो तो कहींपनी टंटा भार सब न भनी यो आत्महत्या रोजे को उसके प्रयत्न नपुगी संकष्ट में ऊ पर्यो आलो घाउछ हेर रक्त बहने क्या बेतना खप्त कहले खुल्द होश कहले बेहोश भैल